आवारथ जब राजा और राजपुरुष विद्या विनय और नीतियों से अपनी प्रजाओं को प्रसन्न करते और जितेंद्रिय होकर दुष्ट विषयों से रहित होते हैं वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं यहां वीर्य और विद्या की उन्नति को उत्तम कारण जानो भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो यह सूर्य लोक दिख पड़ता है वह सबसे बड़ा और अपनी परिधि में निरंतर वस्ता हुआ सब भूगोलो को प्रकाशित करता है जिससे कि दिन रात होते हैं उसको जानो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है जैसे अग्नि के महान गुण कर्म स्वभाव है वैसे गुण कर्म स्वभाव वाला जो मनुष्य हो वही राजदूत और मनुष्यों का नायक भी हो भावार्थ हे मनुष्यों जैसे ईश्वर ने सूर्य और बिजली सबके चलाने वाले ब्रह्मांड में धरे स्थापन किए वैसे तुम लोग आश्रवादियों को धारण करो और इस काम से समस्त गुणों को स्वीकार करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य सूर्य के समान प्रकाश कराने दुष्टों को जलाने और श्रेष्ठ की स्तुति प्रशंसा करने वाले होते हैं वे बिजली के समान कार्य के सिद्ध करने वाले होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों तुम प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध रूप अग्नि की जो किरणें और गुण सबके प्रकाश करने वाले रथादिकों के लिए हित रूप और आकर्षण शक्ति युक्त हैं उनको जानकर सब प्राणियों की रक्षा करने वाले हो भावार्थ जैसे अग्नि 33 पृथ्वी आदि दिव्य गुणी पदार्थों को धारण करता और वहां व्यापक होकर अपने रूप कर देता है वैसे विद्वान जन विज्ञान से सबको जानकर तथा औरों के प्रति उपदेश कर आनंद देते हैं भावार्थ है। यदि भूमि सूर्य उदय को न प्राप्त हो तो किसी व्यवहार को सिद्ध करने को कोई योग्य न हो और न किसी की वृद्धि हो भावार्थ यदि मनुष्य अग्नि और पृथ्वी आदि के स्वरूप को जानकर अच्छे प्रकार कार्यों में प्रयुक्त करें तो उनमें पुत्र पौत्र धन धान विद्या और ऐश्वर्य समर्पित हों इस सुक्त में विद्वान और अग्निका वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगत जाननी चाहिए यह तृतीय मंडल में छठा सुक्त 27वां वर्ग द्वितीय अष्टक में आठवां अध्याय और द्वितीय अष्टक समाप्त हुआ अथ ऋग्वेदे तृतीय अष्टक आरंभ ॐ विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव अब तीसरे अष्टक का आरंभ है उस के प्रथम अध्याय के पहले सुक्त में प्रथम मंत्र में विद्युत अग्नि के गुणों का वर्णन किया है भावार्थ जो शरीर में विद्युत रूप अग्नि फैला न हो तो वाणी कुछ भी न चले उस विद्युत अग्नि का जो ब्रह्मचर्य आदि उत्तम कर्मों में यथावत सेवन करते हैं वे बड़ी अवस्था को प्राप्त होते हैं मनुष्यों को कैसी वाणी का सेवन करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे असहाय पृथ्वी अपने कक्षा मार्ग में नित्य चलती है वैसे ही सभ्य जनों की वाणी नियम से मिथ्या भाषण को छोड़ सत्य मार्ग में चलती है जो ऐसी वाणी का सेवन करते हैं उनकी कुछ भी हानि नहीं होती फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य सब प्रजाओं को उठाके अच्छे प्रकार वास कराता है वैसे ही राजा सुशिक्षित रक्षा की हुई प्रजाओं को भूगोल के सब देशों में बसाके धनाढ्य करें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि सर्वत्र अभव्यात् विद्युत स्वरूप अग्ने के गुण कर्म स्भावों को जान के कार्य सिद्ध करें अब कौन महात्मा होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों की शिक्षा में स्थिर होते हैं वे पसंसित विद्वान होकर महात्मा होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जैसे ब्रह्मचारी लोग पिता आचार्य आदि महान पुरुषों के सेवन से विद्या तेज को पाते हैं वैसे तुम लोग प्रातः काल ईश्वर की स्तुति आदि से धर्म से हुए सुख को प्राप्त होओ अब उपदेशक लोग किसके सदृश क्या करते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जैसे सात ऋत्विज लोग यज्ञ करके प्रजाओं को सुखी करते हैं वैसे ही उपदेशक विद्वान लोग सुशील धार्मिक होकर अध्यापन और उपदेश से सब मनुष्यों को आनंदित करते हैं फिर भी उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो विद्वान लोग धर्म युक्त व्यवहार से धन धान्यों को प्राब्त हो, सत्य का उपदेश कर, उसी का आचरन करके सब को शिक्षा करते हैं, वे सत्कार करने योग्य हैं। फिर विद्धान लोग क्या करते हैं, इस विशे को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे सूर्य की किरणें प्रकाश से वृष्टि द्वारा सब प्रजा को सुखी करती हैं वैसे ही विद्वान लोग सब प्रजा जनों को विद्वान सुंदर ज्ञान युक्त करते हैं फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है हे विद्वानों तुम लोग प्रभात वेला के तुल्य मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित कर विज्ञान दे और अधर्मा चरण को छुड़ाके सब मनुष्यों को सत्यवादी विद्वान करो जिससे पृथ्वी पर पापाचरण न बढ़े भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सदैव विद्यायुक्त वाणी और बुद्धि को प्राप्त हो संतानों को उत्तम शिक्षा देके अनादि रूप सुख को प्राप्त हों और सदैव सत्यवादी विद्वानों की बुद्धि सर्वत्र फैलामें इस सुक्त में अग्नी सूर्य और विद्वानों के गुणों का व़ण होने से इस सुुक्त के अर्थ की पूर्व सुुक्त के अर्थ के साथ संंगत जाननी चाहिए यह सातमा सुुक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ अब तीसरे मंडल के आठ में का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्य लोग किसकी कामना करें इस विषय को कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुत्तोपमा अलंखा है जैसे सब प्राणी दिन को चाहते हैं, वैसे ही उत्तम विद्वान लोगों को सब मनुष्य चाहें सब मिलके प्रीति से उत्तम घर और ऐश्वर्य की सिद्धि करें अब कौन मनुष्य कल्याण को प्राप्त होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में पूर्व मंत्र से वनस्पति इस पद की अनुवृत्ति आती है जो मनुष्य अच्छी शिक्षा से कुबुद्धि का निवारण करते और धनादि ऐश्वर्य के साथ सुशिक्षा विद्या और धर्म का प्रचार करते हुए सबके कल्याण की इच्छा करें वे सदैव कल्याण भागी होवें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे बड़ आदि वनस्पति जड़ स्कंद डाली आदि से बढ़ते हैं वैसे ही पुरुषार्थ के साथ विद्याओं का प्रचार कर मनुष्यों को बढ़ाना चाहिए फिर कैसा विद्वान हो इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ कोई भी मनुष्य विद्या की उत्तम शिक्षा और ब्रह्मचर्य सेवन के बिना दीर्घायु और सभा के योग्य विद्वान नहीं हो सकता और न वह मनुष्य कहीं सत्कार पाने योग्य होता है जिस मनुष्य की धार्मिक विद्वान प्रशंसा करते हैं वही विद्वान है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है उन्हीं का सुदिन होता है जो विद्या और उत्तम शिक्षा का संग्रह कर विद्वान होते हैं जैसे शूरवीर पुरुष दुष्टों को जीत के धनादि ऐश्वर्य के साथ सब ओर से बढ़ते हैं वैसे ही विद्या से विद्वान बढ़ते हैं मनुष्यों को किनका ग्रहण व त्याग करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है हे मनुष्यों जिनके संग से अन्य जन सब विद्वान हों उन्हीं का संग तुम लोग भी करो जिनके समागम से दुर्वेशन बढ़े उनको सब लोग त्याग देवो अब विद्या से क्या होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे कुल्हाड़े से काटे हुए वृक्ष फिर नहीं जमते वैसे ही विद्या से नष्ट हुई अविद्या नहीं बढ़ती फिर उसी अहिंसा धर्म की उन्नति के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है हे hey विद्वानों जैसे महीने प्राण और पृथ्वी आदि पदार्थ अविरुद्धता के साथ वर्तमान रहते हैं वैसे ही सबको सबके साथ प्रीति उत्पन्न कर विज्ञान बढ़ा के अहिंसा धर्म की उन्नति करनी चाहिए फिर कौन पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो हंसों के तुल्य मिलके प्रयत्न से सबकी उन्नति कर अपने आप उन्नति को प्राप्त हुए आप्त सत्यवादियों के मार्ग में चलके पराक्रम बढ़ाते हैं वे ही पूर्ण सुख को भोगते हैं